प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा गीता में उदाराह सर्व एव इस प्रकार से तीन श्रेणी के भक्तों को कहकर फिर ज्ञानी को उनसे विशिष्ट क्यों बताया है समाधान आर्त जिज्ञासु और अर्थाति ये भक्त उदार तो हैं परंतु उनकी दृष्टि में भगवान और भक्त में भेद रहता है भगवान को अपने से भिन्न मानकर ही वे भक्ति करते हैं पर जो ज्ञानी भक्त है उसकी दृष्टि में भगवान और भक्त में भेद नहीं है इसलिए कहा एक भक्तिर भक्तिर्शिष्य ज्ञानी की भक्ति एकांतिक भक्ति है वह अपने को भगवान से भिन्न नहीं मानता अभेद भक्ति करता है इसीलिए भगवान को कहना पड़ता है ज्ञानी तो आत्मैव में मतम ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है वैसे तो भगवान से भाव का संबंध तो सभी का है अभेद भक्ति के कारण ज्ञानी को अन्यों से अलग करके कहा जिज्ञासा सगुण साकार ईश्वर की भक्ति के लिए निर्गुण निराकार तत्व को जानना आवश्यक है क्या समाधान सगुण भक्ति के लिए निर्गुण स्वरूप को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है सगुण ईश्वर की भक्ति करो तो लाभ होगा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त थे नामदेव जी उनके पिताजी रोज विट्ठल भगवान की पूजा करते भोग लगाते नामदेव जब छोटे थे तो पिता के समीप बैठकर पूजा देखते थे नामदेव को भी रोज़ प्रसाद मिलता था एक बार पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे तो उन्होंने नामदेव से कहा बेटा जब तक मैं ना आऊं तुम भगवान की पूजा कर देना और भोग लगा देना बालक ने भोग लगाया पर उसे यह मालूम नहीं था कि भगवान नहीं खाते वह तो सोचता था कि भगवान खाएंगे और थोड़ा प्रसाद मेरे लिए छोड़ देंगे जब भगवान ने नहीं खाया तो वह घबरा गया उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया इसी प्रकार से तीन दिन बीत गए भगवान ने भोग नहीं खाया और बेचारा बालक भी भूखा रह गया वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरे बनाने में क्या गलती होती है जिससे भगवान नहीं खाते चौथे दिन भोग लगाकर जब देखा कि भगवान नहीं खा रहे हैं तो उसे बड़ा क्रोध आया कि आखिर मुझमें क्या दोष है जो ये नहीं खा रहे हैं। उसने मारने के लिए हाथ में पत्थर उठा लिया तो भगवान प्रकट हो गए नामदेव ने कहा मैं चार दिन से भूखा मर रहा हूँ खाना क्यों नहीं खाते भगवान तुरंत भोजन करने लगे जब बालक को लगा कि यह तो सारा खा जाएंगे तो बोला कि मैं भी भूखा हूँ कुछ छोड़ोगे नहीं भगवान बोले मैं भी चार दिन से भूखा था इसलिए ध्यान नहीं रहा तू भी बैठ खा ले नामदेव के भाव के कारण सगुण साकार परमेश्वर उनके लिए प्रत्यक्ष हो गए विट्ठल की वह मूर्ति उनके लिए चैतन्य हो गई उसके साथ खाना खेलना सब करते थे इसके लिए नामदेव को निर्गुण निराकार स्वरूप को जानने की आवश्यकता कहाँ पड़ी सगुण साकार को भाव से पकड़ने पर लाभ मिलता ही है